कृष्यादीना तत्वान्संधान विघापीव त्याज्य कृषि वाणिज्य सेवा काव्य तर्क यदि तत्वान्संधान का बीघा विरोधी इसलिए त्याज्य कहा दिया तो भोजनादेर तथा तदिप्यमे भोजनादि भी करते समय भीतर तत्वान्संधान नहीं होगा उसको भी छोड़ देना चाहिए आशंका अनुसन्धत व्रो भोजनाद प्रवर्तिवर्ति शक्य विक्षेप्त झावा दासु पुनः स्मृति अत्र सक्यते अनुसन्धताक्षेपन आसुस्मृते तत्व का अनुसंधान करते हुए ही भोजनाद प्रवर्ति शक्यते प्रवृत्त हो सकता है क्योंकि अत्यंत विक्षेप अत्य विक्षेप नहीं कभी थोड़ा भूल जाए तो आंसू पुनः स्मृत आंसू का शीघ्र पुनः स्मरण हो जाता है इसलिए भोजन आदि करते समय भी चिंतन हो सकता है चिंतन करते ही भोजन में प्रभुत्व हो सकता है अत्यंत विक्षेप नहीं और कभी भूल जाने पर फिर स्मरण हो जाता है भोजन आदि में अनुसंधान करते हुए ही तत्व चिंतन करते ही प्रभुत्व हो सकता है क्यों कुतः इतः अत्यंत विक्षेप अभाव अत्यंत विक्षेप नहीं विक्षेप अभाव कुत्तम विक्षेप क्यों नहीं क्यों अभाव के इसे कहते आंसू पुनस्म से ठीक रहे पुनः स्मरण हो जाता है इसलिए विक्षेप नहीं होने से भोजन आदि में भी व्यवहार करते हुए तत्त्व चिंतन करते हुए प्रवृत्व तो हो सकता है इसलिए भोजनादि क्या तैयार करने की आवश्यकता नहीं करते हुए चिंतन करना इसलिए भोजनादि करते समय भी ध्यान रखना कभी भी अपने स्वरूप चिंतन करके भोजन करते रहना चाहिए चिंतन हो सकता है अपने स्वरूप कहीं चलते समय भी अपने स्वरूप चिदे आत्मा जगन मिथ्या यही चिंतन करना है आत्मा ही सब रूप ही सत्य है उससे भिन्न जितने सो होना चाहिए ऐसे चिंतन करते हुए भोजन आदमी चलते समय चिंतन करते हुए व्यवहार शुरू करना चाहिए नदानीम विक्षेप अभावी तत्व विस्मृति सद्भाग पुरुषार्थ हानि सदंका तदा भोजनादि करते समय विक्षेप अधिक नहीं विक्षेप नहीं होने पर भी तत्व तो का तो विस्मरण हो जाएगा अहम ब्रह्म इसी चिंतन कहा होगा शुद्ध चिन्ह मात्र में हो सर्वव्याप ये विस्मरण तो हो जाएगा तो पुरुषार्थ क्या हानि होगी मुक्ति नहीं होगी इतनी आशंका विस्मृति सप्त विस्मृतिमा नर्थ किंतु विपर्य विपर्येत न कालोस् झटिस्म क्वचि तत्व तो विस्मृति मात्रा न अनर्थ तत्व तो के विस्मरण मात्र से अनर्थ नहीं है निधिध्यासन करते समय कभी भोजनादि करते समय तत्व तो का विस्मरण हुआ इतने मात्र से अनर्थ नहीं है किंतु विपरीय याथ विपरीत भावना होने से ही अनर्थ है देहाज में हम बुद्धि विपर्या अन, तो अनर्थ तो है तत्व स्मरण मात्र से अनर्थ नहीं है तो विपर्य हो जाएगा कभी तो विपर्य तो न काल होती विपरीत तो भावना होने के लिए समय नहीं है क्यों झटित स्मरत क्वचित काल नस्ती झटित स्मरत जो शीघ्र शीघ्र स्मरण करता है विपर्य होने के लिए समय नहीं है बार बार अभ्यास करते रह स्मरण हो जाएगा अपने स्वरूप कभी थोड़े कुछ व्यवहार किया अपने स्वरूप स्मरण हो जाएगा शीघ्र स्मरण हो जाने पर विपर्य होने के लिए काल समय नहीं है तो अनर्थ किस होता है विपर्य से विपरीत भावना विपरीत भावना देहात हम बुद्धि जगत में सत्य तो बुद्धि इससे अनर्थ है अब तत्व तो के विस्मरण मात्र से अनर्थ नहीं है और विपर्य नहीं होगा जो शीघ्र स्मरण करता है टीका में कुत स्तरीय अनर्थ अनर्थ किससे उसका उत्तर दिया विपर्या विस्मरण सती विपरीय पिछाद जब विस्मरण करें तो विपरीय विपरीत हो जाए कहते नहीं विस्मरण होने मात्र से विपर्य नहीं होगा स्मरण पुनः स्वरूप का स्मरण हो जाता है भोजनादिशु प्रवृत से तर्काद्यभ्यास प्रवृत से तत्वस्मरण किम न सोजनाद में प्रवत होते समय तत्त्व का स्मरण हो सकता है इसे सिद्धांत ने कहा तो तर्क अभ्यास में प्रवृत्त होते हुए स्मरण करें तर्क आदि अभ्यास प्रभुत से स्मरण क्यों नहीं होगा ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं तत्वस्मृत सो भ्यासलनिन प्रत्युताभ्यास घातीस घाटी बलापेक्षा अन्य अन्यभ्यासालीन तत्वस्मृतर अवसरो ना जो अन्य अभ्यास करता है स्वभाव अन्य तर्क आदि अभ्यास करता है और वाद्य आदि अभ्यास करता है काव्य आदि अभ्यास करता है तत्वस्मृतर अवसरो नाती तत्वस्मरण के लिए अवसर नहीं है प्रत्युत बल्कि अभ्यास घाती तो है तो अभ्यास के विरोधी अन्य अभ्यास करेगा तो तत्व तो अभ्यास घाती अभ्यास के विरुद्ध बला तत्व में उपेक्षा थे बरबस होकर तत्व की उपेक्षा कर देता करते अन्य चिंतन में लग गया तो तत्व चिंतन करने का समय है का उसको छोड़ो इसको चिंतन करेंगे इसलिए उपेक्षित तो हो जाता है तत्व चिंतन नहीं होता है न केवलम तत्वानुसंधान अवसर अभाव है तत्व करने के लिए अवसर का अभाव नहीं किन्तु काव्य तर का से अभ्यास से काव्य तर्क अभ्यास अभ्यास के विरुद्ध काव्यस तर्क में अभ्यास अभ्यास करेगा तो तत्वाभ्यास नहीं हो सकता उसके विरोधी तदाने स्मृतम भी तत्व बला काव्य तर्क अभ्यास करता है बीच में तत्व स्मरण हो गया तो उसको छोड़ो इधर देखो काव्य से इनका करो स्मृतम तत्व बला उपेक्षित हो जाता है इसलिए अन्य अभ्यास करते समय तत्व स्मरण नहीं होता है तत्त्वानुसंधान विरोधी भाग व्यवहार से त्याज्य भाग व्यवहार शब्द व्यवहार शब्द प्रयोग करना भी अन्य शब्द यदि तत्चिंतनम तत्कथन वेदांत का व्यवहार विरोधी नहीं भाग व्यवहार अन्य व्यवहार काव्य तर्क आदि में व्यर्थ व्यवहार में तत्वानुसंधान विरोधी है तत्वानुसंधान विरोधी जितने भाग व्यवहार उसको छोड़ना और वेदांत के स्वरूप चिंतन करते समय अन्य तत्प्रबोधनम तत्कथनम वो तत्वानुसंधान की विरोदी नहीं है तत्व अनुसंधान विरुद्धि जो भाग है तर्क काव्य आदि उसको त्याग करने के लिए त्याग प्रमाणत्व प्रमाण रूप से देते हैं है मुंडोपनिषद का वाक्य तमेविकम जान था आत्मान अन्याचो विमुच था अमृत से ससेतु तम एवक आत्मा जान वो एक आत्म तत्व को ही जानो अन्य वाचो अन्य वाणी को सब को छोड़ एक परमात्मा को ही जानो अन्य शब्द चिंतन छोड़ अमृत से स यह यमृत मोक्ष कामृत मुख से साधन आत्मज्ञान इसको ही जानो इति श्रुति वाक्यम अर्थ से पठत मुनिषद मे श्रुति पढ़ते अर्थ से तमें वैकत इति तथा न्यत्र वाचो विग्लापनं विग्लापनला तमे एकं विजानी एकमा को ही जानो अन्य वाचो ही विमुच था अन्य वाचो सब छोड़ दो इतनी श्रुतम इस सूची में कहा गया तथा अन्यत्र अन्यत्र भी कहा गया वाचो विज्ञापन अनाध्या वाचो विज्ञापन भी तत् आया है वाणी का कष्ट देने वाले अन्य ग्रंथ अनात्म शास्त्र का ध्यान नहीं करे अध्ययन नहीं करे बहुन शब्द क्योंकि वाणी का विज्ञापन पढ़ेंगे तो वाणी का विज्ञापन कष्ट क्लेश कर और चिंता न करेंगे तो मन को क्लेश देगा अन्य शब्द को छोड़ो इतदाक्यम श्रोत सूची में कहा गया तथा अन्यत्र। इति वाचो अन्य हो नवान्नुसंधान अतिरम आराधी न भोजनादि तत्वान्संधान से भिन्न है तत्वान्संधान अतिरिक्त आहरादि क्या करते हैं? भोजन त्याग कर देते है आहरादि यथा न एवं इतर शास्त्र अभ्यास भी क्रियता अन्य शास्त्र का अभ्यास भी करें। करे इस आग्रह कर्वाण ऐसा आग्रह जो करता उसके प्रति कहते है तत्वान्संधान तो अतिरिक्त आहरादिका जैसे त्याग नहीं करते है ऐसे अन्य शास्त्रादि अभ्यास करे ऐसे आग्रह करने वाले गृहपति कहते हैं आहरादि त्यजन नई जीवे शास्त्र त्यजन त्यजन खीवसीय नई करोष्यत्र दुराग्रह आहरादित्यजन नहीं ब जीवित भोजन पानी पीना छोड़ दिया तो जीवन रहेगा नहीं ब शास्त्रांतरम त्याजन किम न जीवसी तर्क काव्य का आदि शास्त्र छोड़ दो तो क्या जी, नहीं जीवित जीवन जी जी रहेगा किम तीवसी ये नहीं बहुत दुराग्रह ऐसे दुराग्रह क्यों करतो? करते हो कहते यदि भोजनादि करते तो अन्य शास्त्र भी करें करेंगे भोजनादि नहीं करें तो जीवन नहीं रहेगा और अन्य शास्त्र त्याग दे तो क्या जीवन नहीं रहेगा यह नहीं बहुत दुराग्रह करो अर्थात जो अत्यंत आवश्यक भोजन आदि ही करना है और बाकी जो त्याग किया जा सकता है उसको उत्सव छोड़कर के अपने चिंतन करना है तो। पद में कितने पदे है देखकर बताओ तीन, तीन, तीन, तीन, तीन चार है त्यजन नहीं न एव आद्य दिया लगे त्यजन न एव यहाँ नोट नहीं हुआ त्यजन न एव दोनों कारक एक सूत्र से? हाँ अरुणनाथ के तजे दू हो जाएगा नूट नहीं हुआ हाँ, ननोतरी न कथम जनका तत्विध राज्यपाल प्रभृति जनकाज्ञानी थे फिर करते थे उसमें कैसे प्रवृत्ति होती थी हैं जनकादे कथं राज्य जनकादे राज्य मिशी चे दृढ़ोधत तथा तवापिचे तरक ठ यदि कुरु जनकाध्य कथम राज्य मेत जनका फिर राज्य पालन करते थे कैसे तो दृढ़ बोधता उसको उत्तर से दृढ़ बोधता दृढ़ बोधता इसलिए करते थे हम कवि तो दृढ़ बोधे तथा तवा भी चेत तर्क पठो यदा कृषि कुरु यदि तुम्हारा दृढ़ बोधे तो पढ़ो तर्क पढ़ो कृषि भी करो ठीक ज्ञानित्वाते साम का न बाधिका अभिप्राय पिहरती जनकादि में दृढ़ अपक्ष ज्ञान था दृढ़क्ष ज्ञान होने से सा न बाधिका सा राज्यपरिपाल में प्रभृति सावृति राज्य पालन करने में बाधि बाधिका नहीं दृढ़ अपर ज्ञा कोई बाधका नहीं ती मृढ़ बोध अस्त प्रत्याह एक महारे दृढ़ बोधे तो तर्क पढ़ो अथवा कृषि करो तो। नीति तथा संसार नत्विद संता जानता कुत तवर्तिश्य जो तत्व है वो जानते संसार असार करके तत्व जानते जानते संसार जानते <coughs> फिर कुत तवर्तिश्य फिर राज्यपाल में प्रव क्यों होते होंगे नीति आशंक्य प्रारब्ध अवश्य विफलवाद भोगे नक्ष प्रभुति प्रारब्ध से अवश्य फल अवश्य फलम यारब्ध से तत्म अवश्य फल प्रारब्ध का फल अवश्य भावी जो कर्म फल देने के लिए इस जन्म में आपका पहले से निश्चित है फल देना आरंभ हो गया वो कर्म आरंभ हुआ न नहीं इसलिए उसका नाम प्रारब्ध प्र आ आरंभ हुआ इसी जन्म में जितने कर्म फल भोगने के लिए पहले से पूर्व जन्म में मानने के पहले निश्चित हो गया था उसी कर्म से ही गर्भवास से लेकर अभी तक तो भोग हो रहा है तो कर्म फल देने के लिए आरंभ कर दिया या नहीं आरम्भ कर दिया इसलिए उसका नाम आरब्ध प्रारब्ध फल देने के लिए आरंभ हो गया और ये जो आरम्भ हो गया फल देने के लिए आगे भी जो जो फल देने वाला है पहले से निश्चित है सुख दुखा दुख निंदा जितने सब प्राप्त करने वाला है भोजन आसन आदि सब पहले से निश्चित है पुण्य कर्म का फल सुख पाप का, फल का कर्म का फल दुख इस जन्म में जितने प्राप्त करना है पहले से निश्चित है जितने खिलाने पर सिर टूटने पर भी अधिक नहीं मिलेगा प्रहार से जितने इतने ही मिलेगा व्यर्थ ही लोग इस जन्म में सुख के लिए स्तुति के लिए प्रशंसा के लिए धन सम्पत्ति के लिए प्रयास करते साधु होकर के उसको छोड़ करके परमात्मा चिंतन करना है आपका प्रारो में तो आप कहीं रहो आपको मिल जाएगा प्रारो में नहीं है तो बड़े बड़े करोड़पति लोग को भी सुखी रोटी नहीं खा पाते चीनी तो दूर से नमक घी निश है बड़े कठिनाई है पानी पीने के लिए भी किसको मना करते डॉक्टर इतने पानी पी दिन दो ग्लास अधिक किस किस को पानी पीने के लिए मना करते हैं तो प्रारद्ध नहीं रुपया करोड़ रुपया क्या करेगा जिनके प्रार्ध में है क्षेत्र को रोटी खाकर मस्त रहते <laughs> बहुत है साधु देखे क्षेत्र मिलाई नहीं कर खड़े बड़ा प्रसन्न भी है स्वास्थ्य भी कभी स्वास्थ्य खराब नहीं है बड़ा प्रसन्न नहीं ऐसे लोग रहते हैं और किस किस का स्वास्थ्य खराब होता है प्रारद्ध के कारण तो प्रारब्ध कर्मों के कारण प्रारब्ध अवश्य मायावी फल है अवश्य फल देने वाला है तो ज्ञान होने के बाद भी उनको मालूम है मेरे प्रार्ध में उसको समाप्त करना पड़ेगा प्रार्ध कर्म का क्षय कैसे होगा मालूम है भोग से ही अन्य कोई उपाय नहीं इसलिए भोगे न तो क्षय है प्रवृति प्रारध्ध कर्म के निवृत्ति के लिए क्षय के लिए प्रवृत्ति होती है मिथ्यात्वासना दार प्रारब्ध प्रारब्ध प्रवर्तन्ते प्रारब्धक्ष अकश्य प्रवर्तं सस्वर्मासार का वासना दृढ़ हो जाने पर मिथ्यात्व निश्चय होने पर प्रारब्ध क्षय कांक्ष प्रवर्तन प्रारब्ध निवृत्ति की इच्छा से क्लेश को प्राप्त नहीं करते प्रवृत्त होते हैं। ये प्रारध है में है करना पड़ेगा स्वच्छ कर्मानुसार अपने कर्म के अनुसार ही जिसके प्रारध है जो है वो करने के लिए ज्ञान होने के बाद निश्चय हो गया सो मिथ्या है प्रारब्ध जो तो सर रहेगा प्रारब्ध की निवृत्ति के लिए प्रवृत्त तो होते हैं कोई क्रेश नहीं है प्रवर्तन्ते वस्तुतः ज्ञान हो गया तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्रवृत्व तो होते हैं जैसे उनकी प्रवृति है तो उसके ऊपर शंका करते हैं तभी तो अनाचार हो जाएगा जो शास्त्र विरुद्ध है वो भी करने लगेगी कहीं हमारा प्रारध में कुछ लोग ज्ञान नहीं है ज्ञानित्व का अभिमान सरल हो जाता है किसने जाकर किस महापुरुष से कहा मुझे लगता है मुझे ज्ञान हो गया उन्होंने बोला हाँ ऐसे कितने बार लगेगा एक बार अभी लगा और भी कितने बार ऐसा लगेगा मतलब एक बार लगा फिर भ्रांति हो जाएगी फिर कुछ दिन बाद फिर लगे अभी ज्ञान हो गया फिर दो दिन थोड़े दिन में नष्ट हो जाएगा ऐसा कितने बार ऐसे भ्रम होगा ये भ्रम ऐसे होता है क्योंकि कोई को मान ले तो हमको ज्ञान हो गया और उसके आगे ज्ञान नहीं हुआ ज्ञानित्व तो का भ्रम कोई ज्ञानित्व तो का आरोप एक तो भ्रम है और एक भ्रम नहीं जानते हैं ज्ञान नहीं हुआ कितने आरोप लोगों को दिखाना हमको ज्ञान हो गया हमने साक्षात्कार किया बड़े जोर से कहेंगे और लोग तभी पूजा करेंगे तो भी कोई कोई करते फिर बाद में कहेंगे आप ऐसे क्यों निषेध कर्म करते हाँ हमारा प्रार्थम हम तो कुछ भी कर सकते को भी कोई निषेध हमारे लिए भी निषेध क्या है ऐसे बात करना सीख लेते हैं लोग बोलेंगे कोई एक महात्मा था पान चबाता था तमक खा देता कोई कहा गया ये तुम्हारी भ्रांति है तुम देखे तुम हम कुछ नहीं करते हैं। ना खाते हैं, ना पीते तुम्हारी भ्रांति है ऐसे कुछ कहते हैं ऐसा नहीं वक्त जो ज्ञानी जदि है और जन राज्य पालन किया जाना नहीं? कोई जड़ भरते भी अलग प्रकार है कोई किस प्रकार अपने प्रार्थ कर्म के अनुसार रह सकता है प्रार्थ के निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति होती है क्लेश तो संकार था था और नाचारी था था। के बिना तो शंका करते अनाचार्य भी प्रवृत्ति चार इतिहास शंका कर कहते अति प्रसंगो माशंख सकर्म वशवर्ती अस्तवा के नेत कर्म वारय वो सकर्म बसवर्ती नाम अति प्रसंग महासंख्य अति प्रसंग निषिद्ध कर्मे प्रवृत्ति हो जाएगी ऐसा शंका नहीं करना है। जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्ति होने के पहले कुछ साधन करते थे या नहीं साधन करके यम नियमादि साधन चतुष्ट होकर के निशिध कर्म को दूर से त्याग करके सनमार्ग में चलने पर ही ज्ञान प्राप्ति होती है कोई निशिध कर्म करते करते ज्ञान हो जाएगा सन्मार्ग में यम नियमादि नहीं साधन चतुष्ट नहीं वेदांत तो विचार नहीं करके ज्ञान हो जाएगा सब जो इसको पहले से त्याग करके साधन करने पर बहुत त्याग करके भैया के पूर्व बहुत अभ्यास करने पर ज्ञान होता है सामान्य से नहीं जो पहले से छोड़ दिया अभी ज्ञान हो गया वो सोचेगा मुझे ज्ञान हो गया अभी मैं इसको ग्रहण करूँ ऐसा सोचेगा जिसको बहुत दूर से दोष दृष्टिया बहुत दिन से छोड़ दिया चुच्छा करके त्याग कर दिया और वो कहेगा अभी ज्ञान हो गया अभी मैं उस को लू ऐसा सोचेगा वो तो ज्ञान ही सोचेगा और वो ज्ञान ही नहीं सोचता मुझे ज्ञान हो गया मैं ऐसा करूँ वो तो अपने को सोचता है मात्र ब्राह्मण स्वरूप मेरे में कुछ नहीं है ना जन्म है ना मरने है ना पहले बंधन था अभी आगे होगा ऐसे कर स्वरूप में रहेगा और ये विचार करेगा की मैं पहले ये ये सब करता था छोड़ दिया अभी थोड़ा सिगरेट पीने लगूँ क्योंकि ज्ञान हो गया ऐसे सोचेगा ज्ञानी वो ज्ञान हो गया सोचना तो भ्रांति है ज्ञान हो गया करके अपने ज्ञानी अपने को ज्ञानी नहीं मानता है जो ज्ञान हो गया वो अपने को ब्रह्म स्वरूप मानता है व्यापक निष्क्रिय असंग ये मानकर शांत रहता है वो क्या करेगा और जो प्रारब्ध के अनुसार जो प्रवृत्ति होती हो रहेगा कर्म के अनुसार प्रवृत्ति होगी और उसको मानकर कहते अच्छा यदि किसके प्रार्ध कर्म ऐसा है तो ठीक है अस्तुबा के अनुशक् कर्म बार अस्तुबा यदि प्रारद्ध कर्म है उसको कौन वारण कर सकता है जिसके प्रारब्ध में है कर सकता है किसके कोई ज्ञान हुआ भगवान योगवासिष्ठ में आया रामचंद्र जी भगवान को वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया उनको ज्ञान हुआ उसके बाद विश्वामित्र के साथ गए उसके बाद विवाह हुआ उसके बाद रा, राज्यपाल हुआ ये भी कर सकता है ये कोई नहीं प्रारंभ में तो होगा और ज्ञान श्रुति के विद्या में आया रेख को तो ब्रह्म ज्ञान नहीं संवर्ग विद्या में उपास होगा वो, वो भी आगे गृह समय रहा तो किसका यदि प्रारंभ में प्रबल प्रारध्ध है जनक राज्य कर, कर रहते राज्य पालन करते रहते किंतु वो कहते मिथिलायाम प्रदे आयाम न में किंचन तहते में अस्थि सर्वत्र नास्ती किंचन सब कुछ मेरा है कुछ भी मेरा नहीं अब मिथिलायाम प्रदे आयाम नाम किंचनते जनक है मिथिला जल, जल गया उनको देखा मिथिला राज्य जो जल गया तो जल गया मेरा कुछ नहीं बिगड़ा मेरा क्या हो गया ऐसे उनका दृढ़ बोधे इसलिए जन का दृढ़ बोध है अपरक्ष ज्ञान है उनके प्रार्ध के अनुसार जैसे है ऐसे प्रभुति होगी तो कौन वारण करेगा प्रार्ध वे प्रसंग प्रारोध के कारण अति प्रसंग हो जाए इतिहासिक ठीक है यदि प्रारोध के कारण किसका है तो करेगा कौन वारण करेगा किन्तु ज्ञान हो और तो और ज्ञानित्व का आरोप भ्रांति के द्वारा कोई करेगा नर्क जाएगा अपने को ज्ञानी कोई मानेगा कुकर्म करेगा तो नर को जाएगा अपने को ब्रह्म ज्ञानी मानता है लोगों को कहता है लोगों से पुजवाता है जाएगा नगर का या नहीं अज्ञानी प्रार्थ से कर्म भोगता है ज्ञानी तो कर्म का भोग ज्ञानी भोग करता है अज्ञानी भी करता है कहता है ना नहीं तो फिर क्या विशेष हुआ ज्ञानी और अज्ञानी में न ज्ञानी अज्ञानी न हो प्रारध्ध कर्मनी अवश्य भोक्त समान प्रारधकर्म भोग करने के समान है कूतो वैलक्षण सिद्धि फिर विलक्षण था वैलक्षण क्या है दो नहीं भोग करते इत्याशं ज्ञानी नो ज्ञानी नश्चात्र प्रारब्ध कर्मणि, न क्लेशो ज्ञानोधरिया ज्ञानिनो धर्यान, धर्यत ज्ञानीन अज्ञानीनश प्रारब्ध कर्मणि समय प्रारब्ध कर्मणि दिवचन है समय समान है ज्ञानी का भी प्रारब्ध कर्म अज्ञानिका भी प्रारब्ध कर्म है दोनों समान है और दोनों फल देंगे किन्तु वैलक्षण क्या है ज्ञानीन न क्लेश धैर्या ज्ञानी धीरे धैर्य है उनसे क्लेश नहीं जानता है प्रारब्ध कर्म भोगना ही पड़ेगा कष्ट आने पर भी भोगता है जानता है ये प्रार्थ का देहादि में है मेरे में नहीं भोग करता है ज्ञानी नो क्लेश न धैर्या मूढ़ अध्य क्लिस अज्ञानी है धैर्य नहीं है बड़ा कष्ट है बड़ा दुखी होता है दूसरे को दोष देता है किसी को गाली देता है कष्ट कष्ट होता है बड़ा दुखी होता है ये दोनों का भेद ज्ञानी सहयोग कर लेता है जानता है प्रार्थ में भोगना पड़ेगा न किसको कह कुछ भोगना पड़ेगा कर में रहेगा वो करता है धैर्य है और अज्ञानी और बड़ा कष्ट चिलता रहता है कुछ बोलता रहता है बहुत कुछ करके कष्ट होता है यही क्षण है ज्ञानी ज्ञानी नो ज्यानी नो तत्व दृष्टांत में इसमें दृष्टान्त देते है मगे ग्रोर्द श्रांत क्षमा्य दूरता जानम धरिया गे दिषति दीनधी मार्गे दंत्रो हो, हो दो मार्गे में चल रहे चल रहे शांत हो जाते हैं चलते चलते थक जाते हैं दोनों में शांति समान है दोनों थगे समायाम अभी अधनाम धैर्या द्रुत गचे वो जानता है कि मैं और दो इतने दूर जाने पर अपने स्थान में लक्ष्मी पहुंच जाऊंगा जैसे किसका दूर है और तीन किलोमीटर है। शाम हो गया बहुत थक थगे समझता हूँ तीन किलोमीटर जाएंगे तो जिस स्थान को जाने में पहुंच जाऊंगा वो वहां रहेगा या चले जाएगा झोर झोर दौड़ कर चले है, जाता है पहुंच जाता है पहुंच जाकर काफी कर आराम से रहता है और किसका घर एक किलोमीटर आगे उसको पता नहीं कितने जंगल से हो गया शाम हो गया उसका पता नहीं कितने चलना पड़ेगा यहाँ अंधकार दिखने लगा वही सो जाता है भूखा इसके तो तीन किलोमीटर दौड़कर पहुंच गया जिसके एक किलोमीटर के आगे उसको पता नहीं किसन दूर में जंगल में किसको पूछने का नहीं उसका पता नहीं जंगल हो गया अभी जंगल में कहा चलेंगे शाम हो गया वहीं से जाता है भूखा दूसरे दिन पहुंचता है जाकर के बाद में पता चलता रही तो पास में था इस था था है तो क्या हुआ जानने वाला क्या क्या तीन किलोमीटर पांच किलोमीटर दौड़कर चल जाएगा काफी करे आनंद से सुगा और जो नहीं जानता है पास में हो तो भी वहां रहता है देखो ये दृष्टांत दिया अधर्या द्रुतम का छेद धैर्या द्रुत शीघ्र चल जाता है जो जानता है अन्य दीन तिष्ठति जो नहीं जानता है घर पास में दीन अधि बड़ा दरिद्र होकर दुखी होकर के वही भूखा रहता है यही भेद है ज्ञानी जानता है प्रार्थ करोगना पड़ेगा भोग जो आया ठीक है कोई गाली देता है ठीक है कष्ट आया है दुख रोग हुआ जानता है भोगना पड़ेगा निश्चिंत रहता है और अज्ञानी और उसमें प्रतिकार करता है कोई से कहा वो कुछ बोलेगा कष्ट हुआ उसके लिए कष्ट बड़ा कष्ट हम दूसरे को दोष देगा ये दुखी होगा रोएगा ऐसा करेगा ये दोनों का भेद है ओ।